आपने बहुत अच्छा काम किया देखो आपने मार दिया, जंगल गया। कोई बात का डर नहीं रिया। अब तो हम तो हम यही गाने और निर्भय रोटी ने फोड़ फोड़ के निर्भय का नाम खाबो करेगा तारे गड़ी खुशी में हो रहे राज़ कहने का के, के देखो मारे जिसको ईश्वर मारे और मारने वाला देखो ये तो भगवान ने भया दे दिया है किसी के लिए सांप काट खाए जल में डूब जाए जमीन में दब जाए बुखार छड़िया वे काटो लग जाए बिना भयाना बिना तो भगवान मौत नहीं देता भाई देखो मारने वाला कोई नहीं ये तो उसके हुकम और पत्ता भी नहीं पांच हुआ काम करो भाइयों अब शाम का हो गया अपनी अपनी भाई के अपना घर के लिए जाओ सारे ग्वाल कहेंगे क्या बात आप ओने के बज देखो मुहकु तल्ला के सोगने मेरा पीरंद की मैं जंग चले में कभी नहीं तो आऊंगा लौट के और न जाऊंगा परंतु अब श्याम का भगत हो गया अब मैं जाऊं भी कहा अब तो रात रात मैं चीज ढाके में काटूंगा सुबह का प्रभात का टाइम होते हुच्च होते मैं वो तनगू रह जाऊंगा और कभी तब जिंदगारी भर लौट के मैं सिया में नहीं आऊंगा सारे ग्वाल के नहीं ग्वाड़ ये क्या बात होनी बस बात यही अपने अपने घर को जाओ एक ग्वाड़ कहने को नहीं बात और हमने कौन सी अब देखो पटमल भाई ने आपके मराने के बाबत में हमारे पांच पांच लड्डू पान का बीड़ा एक एक लंगोट गोबन गोबनगढ़ का बोल दिया है। तो हमने बीड़ा के लिए भाई चालीस मरवा दे ढाके में तो हमने फिर सोचा होने के नहीं ऐसा जवान बरबर -बर माता का जन्म मिलेगा इसकी मरोरों के मर जाएगी तो कभी भी नहीं ये रांझे पाली अपने गारे मुड़े और खाली बैठा बजाए करे तब भी अच्छा लगे। तो महाराज देखो हमने लोग में नहीं आए और ढाके के लिए हमने बहुत से आपसे इनकार किया ढाके को मतलब तो जबरन आप हमको साथ में लेके ढाके में आ गया बहुत सा मना किया महाराज देखो आपने नौता शेर मार दिया अब हमारे एक अर्ज ने क्या मार दे भाई देखो ये आपकी कमड़ी है यह कमड़े के लिए हमारे ने दे दो तो सिंह का खून में रंग के नहीं और लाठी गेट पर ले जाए हम कहा पटमल बादशाह के पास और पटमल बादशाह के नजर कर देने की महाराज देखो अक्रांत है तो नौता शेर ने मार दिया और उसकी खून की कमली पड़ी हुई रहेगी ये हम जरूर लेके आगे बात तो फिर ये कमली कमरे जरूर हाथ लगी हुई है इनकार कर रहे हो और अपने वतन को जाने को प्यार हो भगवान कसम खा रहे हो रे कहने की भाई बहुत अच्छी बात ले जाओ परंत जंगशाले में जाके अपने माँ बाप से भी किससे यह मत खेना अगर रांझे जिंदा है तम तो जग ये कह जाना अकबाई राझे तो नौता के में मार दिया मैं तो मेरे उत्तर के लिए जाऊंगा और तब जिंदगानी पर कभी लौट के नहीं आऊंगा तो राझे ने अपनी कमड़ी और गौड़ को लिए दे रझे अपने दस रुमान कुण करी के में बिड़ा में जो सूजा श्रावण भादवा का महीना इंदिरा झड़ी लग रही तो सारे घेर के अपने को लाठी अपनी को के नहीं और जंग सर से के चलता हो गया शाम का बखत पटमल बादशाह दरबार भरा गया जो हाथ भी जोड़ के पाली बोलता पटमल के सुनता नहीं एक भी राझे पारी रखा था हिरने महीन पर क्या रोज पिलाई मक्खन का बेला प्या उसके प्या में क्या मोहब्बत पाई भली करी भगवान ने का ढाके में नौत्ता सिंह ने राझे हाथ दिया खिपा महाराज देखो न और का ढाके में रांझे जो मार दिया है महाराज देखो उसका हाट गुड़न गया शेर साब और ये कमरे जरूर पड़ी रहेगी इसको हम जरूर लेके नहीं आए इसकी निशानी देखो और हमारी इनाम हमारे वास्ते मिल जानी चाहिए तो पटमान बादशाह खून की कमरे के लिए खुशी हो गया नोन के धन्नो भगवान आज जंग चला काला मिट गया ओनी हिर की राझे की बहुत गाड़ी मोहब्बत हो चुकी जो कभी न कभी हिर को लेकर रवाना हो जाता तो दुनिया ये कहती भाई छाल बादशाह की लड़की पटमल की बहन हीर सजा दी एक गुआ से मोहब्बत होगी लेके रवाना हो गया रवाना हो गया आज बड़ी खुशी की बात है तो उसी वक्त पटमल बादशाह ने छोटा से बड़ा तस्व गोड़ों को लिए पांच पाँची सवा सिर का लड्डू पान का बीड़ा एक एक लंगोट को उनगढ़ का सब गौड़ों के लिए दे दिया तो हमारे मेवात में गोविंदगढ़ का लंगोट बड़ा सरना पहले सारे ग्वार अपने ले लेके इनाम और बड़ी खुशी हुए थे चावरे ये पटमल बादशाह कहने लगे उन्नी ऐसा काम करो आपकी इनाम लो और गली गली में नारा लगा दो पटमल भई काम करो अपने में गड़ी -ग्रिम नारा लगा दो, पटमल बा जो हीर की रांझे की बहुत गड़ी मोहब्बत थी वो आज रंजे का ढाके हुए नोता शेर जो मार दिया है तो सबके कान भड़क पड़ जाएगी अगर आप तो हीर की रांझे की मोहब्बत है नहीं, वो तो काड़ा के नौ ने मार दिया दुनिया इस बात की चर्चा करना छोड़ दी, तो एक बार अपने गली नारा लगाते फिर इधर को क्या काम किया और घर घर में और पान मिठाई का बटाना शुरू कर दिया खुशबकती बड़ी रही। तो कौन, कौन की चने खुशबकती धर के थाल में पान मिठाई का हीर का हिस्सा और लेके हीर के महल में जा रही तो कौन नान जाके महल में एक किस्से बना के जवाब वो तेरा तेरा हिस्सा नल मैं भी लेके आई हाजन भी तेरी तेरा हिस्सा दे चो कर दे तेरी तेरा हिस्सा ली तो देर लगाए हमों ने जाना से वो नड़े दल चंग घर मेरी मुने जाना होएगा जंग सिया के हिमाई आई इतनी सुनी जब हीरो ने दिया बोले नायण से सुनिए के चंदेरी नहाये आके भी जंगे जीता जो मेरा वे भी पट्टे मले भी जंगे जीता जो मेरा वे भी पटे मले भाई आके भी झूरा हुआ ये रिए मैगन घर घर मैं तो आज पान मिठाई सात बात सात चंदरी झूठ बोलना ते बता तेरी नहाने झूठे बोलना नहा ये झूठे बारहा बारे बाप नहीं बे चल नारी दरेगा कर जब नहाय न दिया भूल सुनाई अना भी जंगे जे तेरा वे बीरी पटे मल भी जंगे जीतया जो तेरा वे भी पटे मले भाई आना भी छोरा हुआ भगवत ये महलन के के ये मेलन के जाह में घर घर मान है वो जा बटे रही जंग श्यादे में घर घर मान बदाई आई एक पालीरी ये के। है। वो ये के वो पाली रखे लिया ये भैया कहे मा ये आदत मैखन का वो बेला नड़े तना देती रोजे कने का ल देती रोज पे हवा के संग में ये मर जाना मैं मारे जहाड़ी रिंदन ये मोह बत्ते पहाड़ा ढाके ढाके मैं तो सिंह ने राझे दियो की पहाये हेवा जंग बटे में घर घर पान है की बटे घर घर में तो येरे पान मिठाई तेरा रे तेरा वही मैं के तेरा तेरा रे सहा नल मैं भी लिख आई रही हमोने जाना ऐसे मर जाने चंगे सहा के पट्टे मल्ले ये मल्हन दिन बटाह मेरी माने बधाई आई इतनी सुण कार्य हो इतनी सुण कार्य जब ही रो के तन में आग लगाए लेकारे अरे जब मे लन नीम है ले करे रो जब ना को नहा कुमारण आ इतनी देखी अरे जब नायणन ने दिल में दे जब हाथ भी जोड़ के ना बोलते कस था नंदल के शुरु ती ना भी जंग जीतरा भाई पटमल ना छोरा हुआ भाज के क्या महल के मा एक भी महीन पे मक्खन का बेला क्या रोज पिलाई भले करी भगवान ने आज ढाके में नहोतासे दिया खिपाई वो नंदल तेरी और आंधी की बहुत गाड़ी मोहब्बत थी वो तो आज नहोता से का ढाके में जो मार दिया अजंदा था उसकी घर घर में बधाई बटरी है और सब गांवों के तेरे भाई पटमल तो का का मरने का सुनते के के के में में आग लगा दी अंतर उसी बखत नान के ने मारना राज और थर थर का बोली हाँ देखो मैं तो कमे की जात हूँ मेरी रात रात मारो, मेरी सार मारो, देखो, तो देखो, मैंने देखा नहीं, और और कानों से मैं जरूर सुना है, एक बात और आप मेरी झूठ मानो तो खोल झड़ो का नीचा को देखो शहर में क्या हालत हो रही है तो सर जदी खोल के छप्पन झरोका की खिड़की महल से नीचा को देखे तो गोड़ो की लाठी को ऊपर राझी कमड़ी खून में धरी और नटमल बाकी जो हीर के रांझे की बहुत बड़ी मोहब्बत थी आज का ढाके में राझे न होता सिर ने का ढाके में मार दिया इतना बोल सुन के ही छूट पड़े ही थर थर का लाग जा भगवान नही ना, नान तेरा इसमें कोई दोष नहीं क्यों अगर के खुद साथ में जाने वाले और उसकी कमली मौजूद है ऐसा मूर्ख कोई नहीं जो खोल के वस्त्र ऐसा मौके पे दूसरा दे, दे नहीं तेरी बात बिल्कुल सच्ची है आज रामे का ढाके में नहोत पसेर ने बिल्कुल मार तो जो भेट पूरी देने की होया करती है जो हिरने देखे नहन के लिए वो तो रवाना कर दे हीर ने दिल में बहुत से क्रोध है जो किया बहुत से दिल में क्रोध किया करने के बाद में हीर के दिल के ऊपर फिरती, फिरती बात याद है जो आ गई कौन सी बात याद आ गई हीर ने दिल में सोचा कि भगवान उस टाइम पे राझे शेर पे शेर को मारने के लिए गया उस टाइम पे मैंने बहुत सा मना किया और ये कहा मैंने मैं भी तेरे संग है जो तो मैंने निशान दे गया बिना गाय का दूध काटके भर के मिला दे गया तो मुझसे यह कह गया अब देख मेरी माने जीने की निशानी है अब जो शेर ने मैं मार दिया तो दूध का खून हो जाएगा और जो मैं जिंदर मैंने शेर मार दिया तो बेले में दूध का दूध रहेगा चल को दे। तो देख तो ही अपने महल में जाके देखे बेला को उगाड़ के देखे तो बेला में दूध का दूधी है हीर ने दिल में ख्याल किया कि ये भगवानी मतलब क्या है झूठ नहीं बोल सकता झूठ नहीं बोले और ये मतलब क्या है ने जाके बेला में देखा बेला में दूध का दूधी पाया में ख्याल ने तू जाएगा तो क्या पता पड़ेगा राजा मर, मर गया तो राझे खाली तसली देने के वास्ते और दूध का बेला तेरे लिए रख गया तसली देने के लिए और नहीं कभी इंसान मर जाए तो कभी दूध का भी खून तो होता है नहीं ये तो राज और आज तेरी सी और किसी कहने वाला कोई जंगशले में नहीं कोई जंग में नहीं तो हीर का इसी भोग में बदन के कपड़ा फाड़ लिया धीरम धीर कर लिया स्त्री का केस खोल लिया हाय राझे हाय राझे महल में तड़फड़ाटे जो कर रही कोई कहने वाला नहीं हिर के दिल के ऊपर एक बात याद हो याद आ जाए हिर ने दिल में ख्याल किया की देखो, और तो कोई कहने वाला है नहीं एक तो जरूर कहेगा उन्हें कौन आ खिर में चल तो खिरक में मही है गाय वो जरूर तेरे से बात सच सची कहेंगे तो हीर सर यदि अपने की पड़ती रुधन मचाती हुई और खा में जो चली जाए तो खिड़क में जाके देखे तो जवान जवान भाई सारी इसके लिए खिड़क में जो पाई हुई निकल के महल से में के पास में पास पहुंच जाए तो के लिए जुआ जुआन मही ही जुआन जो पहले जो हम कार के मारे जो हंकार के मारे बक्के आ गए, तो जुआन जुआन मही के लिए खिर में जो जाए तो हिर खिड़क में जाके एक धन आचार्य तो किसने बना के जवाब महिशु गांसु कह रही है से केरे ठाड़े रोए रही उठ ठाड़ी ठाड़ी इरो रोबे ननने रे भवाए ठाड़ी हीरो तो आई राम कैसी आठ के धाड़ी जो तो रहे खिर में हीरो कैसी ते बता जोरी भैया झूठे जो बोले ना ये साथ बता दो भाई ये झूठ बोलना ना, ना है। ये झूठी बराबर पाप नहीं रही चलना तरी माही महीजे का तो दियो गई कैसी अट के राजझे का तो दियो गई कैसी अत के रे धारे आएटा बहाड़ू और, और मारिये तेरे जाए ये लगा दहाड़ी छोडूरी बन में कौआ लो चलो जेके खा मेरी धमे को चुपी कैसी धाड़े लो गई हिरो कैसीट के आओ इतने सुन के जब मैंने दिया बोल सुनाए वो इतनी सुन के जब ने दिया बोले सुनाये ये सतु कार्य सत्युभारी नायरी हम तो कैसी के रि हम तो रहे कैसी सात केरी धारी आज बेड़ा क्यों मेरी मारे लगाई ये ये क्यों बाड़े, क्यों जाया ये डाली लगा क्यों डाली छोड़े झूठी बोलती नीरी हम कैसी आफत आई कैसी हट के रे ठाणी तो रहे रे। मेरा कैसी अट की ओर रो रेरे रे, रे, के कने रे, मेरी लो कैसी अट के ठाने सिंगे सुतो हो जा झेने ने झे ने सिंगे लिओ के उठा शेरी वेरी बनी का लगाई बनी जब सारी तो गारेणा कैसी हट के जब सारी तोय गारेणा आई कैसी हट के रे गाड़ी तो रहे रे भैये जोने जोने ये भाग के जहाने बचाए ये जितनी भाई हम ज्वाने जुआने यारे भाग के जहाने बचाए ये सारे गुहाड़ो ने गे खत में वे पिधे सचिख रही हम सारी देर सुनाई हमको सारी रही सुनाई राम कैसी अटेरे ढाड़ी वो कैसी आटे की राम भेरा कैसी अटे कीरे ढाड़ी रो रहे घेरे का ने मेरे चोरी कैसी ढाड़ी हमारी अहंकार जब ही सिंह ने वेरे पानी गारे नहा जैसे रज डारी देखा वे सतिलज के माहिरी आगे का हमको पता तो रिना कैसी आगे हमको मोरनासी के उसी पतु में बहना भग के हमने जान बचाई ये सत्य सतुकार सत्युभ का बहरा झूठ बोलती हमको नी हम तो रे घरे धारे रोए गढ़ दीनाथ ने ये भी भार कर ये सपरी की तोरा तो राठन तो पढ़ाई हीरो रुदन मचाई कैसी अट के गाड़ी तो रहे रे रे में हीरो तो ही अपने रुधन मचाती हुई में जो पहुंच जाए जब बोली हिरोजा तब महो के स्मृति नहीं अरे सत्तू का सबुख का फेरा झूठ बोलना क्या हर देखो झूठ बड़को दुनिया में पाप नहीं है जो आज तब झूठ बोलोगी तब तो भगवान की बेकुंध प्रेमता तक हम बांधी जाओ अरे एक भी रांझे पाली रखा मैंने महीन पे मक्खन का बेला देती क्या रोज पिलाई जो भी पाली रांझे रांझे आ कहा दिया गमाई। आ, तुम छोड़ के नहीं भी बाड़ू तुम्हारा जेवड़ा और खोसू तुम्हारा जाया के ताई लगा के ढाली छोड़ू बनका बीच में मारे बांसों के मारे थैरी खाल में दूंगी उड़ाई तुम्हारा हुए हाल कर दू जो जानवर तुम्हारे लौट लौच के नहीं खाबो भी जमीन को ज़मीन पे नहीं बात वह हाल कर दो सच्ची को कहा झूठ गई इतनी सुन के जवान जोहान बोलते सुनती नहीं अरे सतु का सत्युक का फेरा झूठ बोलती हम भाई क्या हर घर हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे क्यों भी बाड़े खूटा महाराजे उड़ा क्यों खोसे मरा जाया के जाकर भी पहुंचा बनका बीच में सूता सिंह ने क्या लिया जगाई उठा भी से ललकार की मारी हंकाश दिन क्या बनी गणाई सारा भी जनवर बनका उड़ गया हमने बहना भग हमारी क्या जान बचाई क्यों पे पैरू डर खत्म नहीं डे तो बहना मुसीबत में अपनी अपनी जान सबके वास्ते प्यारी होती हमने बहना मुसीबत में भगभगक् के ज्ञान है जो बचाई ये हमार ये हमारे पता नहीं रे और सेठ दोनों सपन घाट के ऊपर खड़े छोड़े ये हमारे पता नहीं जहां राझा मर गया शेर सेठ गया मुसीबत में बहना भग के जान बचाई इतना जवाब हेर के दिल में करने लगी उनकी बिल्कुल सही है जो मुसीबत में अपने अपनी जुआन सबके लिए प्यारी होती है में परंतु ही नजर फेंकी तमाम भाई नजर आ गई पर वो बुद्धि झुमागा नजर नहीं आई हीर ने दिल में ख्याल किया भगवान ये जितनी बार भाई है जुआन जुआन सब नजर आ रही आज वो बुद्धि झुमागा नजर नहीं आई बुढ़ापा बहुत बुरा होता है या तो शेर ने मार दियो, जिंदी हो तो श्यात थोड़ी घर देर तो में आने वाली, वो सारा विश्वास ने दे अपने खेत में खड़ी खड़ी रू मचारी और झूमा गाय के इंतजार देख, श्याम का भगत होता है आगे भटके ही सब जब देखे बाघ के ढंडे खिसारे हो गए, आओ देखे तो झूमा गाय अपने रड़क पड़क धक्का खाती चली हुई आरी बुढ़ापा बहुत बुरा होता है जिसके आंखों में माथे में आख नहीं पेट में हाथ नहीं और धक्का खाती चली हुई आरी ये सब जदि देख के झूमा गाय के दिल में करें धन्य भगवान आ तो जिंदगी इसके जरूर पता होएगा मरने का या जीने का ये कहेगी सब बात तो हीर साहबादी अपने झुमागा का रास्ता रोक ले तो झुमागा से ये हीर साहबजादी एक किसी बना के जवाब कह रही है भी डलिया दंसे चंपा के चलिया ये मेरा दं से चंपा जाई ओ कभी तक तो तेरी करूरी पढ़ाई सुबह बड़े जाइए झो माँ सुबह बड़े ले मैंने रखे लिया वे कह भैया न माखन का वो बेला झूमा मैं देती रूद वो आज राे पाली झूमा कहा भी दिया ये सत्य कार्य सते ये झूक बोलना ये झूठे बराबर पापे नहीं ये चलना डरे घाम आए आ इतनी सुन झोमा दिया बोले जब बोली का का का साथ झोमा नहीं का का फेरा झूठ झूठ बोलना क्या देखो दुनिया में पाप सब्जुक्का अरे कमर बने तेरी थामक थलिया बने सलाई दंत बने चंपा की कलियां बने मिस्त्री की डलिया वो झुमा मैत्री कब तक बढ़ाई करूं। गई आया बुड़ापा। बुड़ापा तो तो नहीं बहुत होता है बातें झोमा मित्र कब तक मेरे घर में एक एक भी भी पाली रखा मैंने महीन पे दक्खन का बेला देते मैं क्या रोज पिलाई आज रंजे पाली तेरे हो मर जाने कहा दिया गई आज कहा छोड़ के नहीं आइए सच्ची बात बता दे और झूठी बराबर को पाप नहीं है भी हीरो मर जाएगी फिर मिलेगी जवाब सुन के एक, एक हल्की गिरतीर के सामने सदर कह रही है। आओ ये तने सोने कारे जब है झूई माने दिया तो एकार क्या पेरा मैं राजे ने तोरी झा ढाके मैं दियो सेरे जगाए। आ उठा शेर मेरी बने का जमे दी अहकार उठा शेर मेरी बने का दी अहकार लगाए ये सारा जन्म भर गया वे बीरी बन सारा जन्म भर वे बीरी उठी गया वेबी बन के महा आ सारे गुआ दे तर खत्म है वे बीरी है सत्य मैं ये भी भे सत्य खाई जितनी भाई तो जाने जाने ये भग के जान ये जितनी भाई वे जाने जाने ये भग के जाने बचाई हमू पे भगने गा मैं सारी देखे के ये देखो पे भग ने गया उम्र जानी में सारी देख के आई ये भगते सिंह ने मेरा के दिया बोले तो ने दियो से रखिपहाये बुआ ढाके मेरी जब राज ने दियो ऐर खिपहाये ये भगते ने, ने, ने राजे के जब है जिया बोले पट की लाठी का मरी वे भी बन के महांगा वे ढाके में तड़के जाने कहा नहाये ये सरवर पेरे ye bhi kaun hai